निश्वत काल मथारलम जीवन तिलो विलजा जगदन महान स इज कला विशेषो गोबिदिपुषम तमहम भज नमो स्वनता सहस्रम दहस्र पद शिश बाहस्रनने पुरुषायशा ते सहस्र कोटी युगधे नम <coughs> नम कमलना भ म कमलमाने नम कमल, कमल पद नमस्ते कमल यो ब्रमाण विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाश मुक्षुर्ई शरण महं प्रपदे ब्रह्म तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं विश्व में अनंत वादों का विवाद चल रहा है अगर बादों के नाम लिखे जाए तो एक ग्रंथ तैयार हो सकता है और डेली नए नए बाद भी बनते जा रहे हैं किंतु इन सब बादों को हम दो बादों में विभक्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे अतिरिक्त दो ही तत्व और हैं जीव के अतिरिक्त एक ब्रह्म है भगवान है और एक माया है संसार है इसके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं इसलिए कुछ अध्यात्मवादी है कुछ भौतिक वादी है फिर उसी अध्यात्म बाद में तमाम हैं, बातिक वाद में तमाम बा हैं, और ये सारे बाद यद्यपि एक दूसरे से विरुद्ध भी हैं, लेकिन सबका एम उद्देश्य लक्ष्य एक है आनंद प्राप्ति एक पूर्व की ओर जा रहा है किस लिए आनंद के लिए एक पश्चिम की ओर जा रहा है किस लिए आनंद के लिए पूर्व वाला कहता है तुम रंग साइड में जा रहे हो और पश्चिम वाला कहता है तुम रंग साइड में जा रहे हो अध्यात्मवाद की दृष्टि से ग्यारह सिद्धांत हमारे विश्व में इस समय प्रमुख रूप से प्रचलित है चीन में दो मत हैं ताओ या लाओत् और दूसरा कंफ्यूशियन जापान में एक मत है सिंतो धर्म और हमारी इंडिया में आठ हैं। हिन्दू वैदिक धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म सिख धर्म पारसी धर्म मुस्लिम धर्म क्रिश्चियन धर्म यहूदी धर्म आठ धर्म तो इस प्रकार ग्यारह धर्म प्रमुख रूप से चल रहे हैं इसके अतिरिक्त तो और भी हो सकते हैं आगे ये सारे धर्म एक आनंद प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं अरे ये तो मनुष्यों के धर्म हैं। चीटी आदि पशु पक्षी कीट पतंग सबका वही एक लक्ष्य है आनंद प्राप्त। वृक्ष आदि का भी वही लक्ष्य है आनंद प्राप्ति और स्वर्ग के देवताओं का भी वही लक्ष्य है आनंद प्राप्ति क्यों इसका कारण बताया गया कि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं इसलिए उसी ब्रह्मानंद को चाहते हैं जगदानंद तो अनंत बार मिल चुका लेकिन वो अल्प प्लस नश्वर है और भगवान का आनंद अनंत मात्रा का होता है अनंत काल के लिए होता है फिर आपको ब्रह्म की परिभाषा बताई गई जीव की परिभाषा बताई गई और प्रमुख रूप से बताया गया कि जीव भगवान की शक्ति है अंश है जीव और भगवान से भेदाभेद संबंध है और जीव तटस्थ शक्ति है ये स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण जीव का ये है कि प्रत्येक जीव भगवान का दास है अंश अंशी का दास हुआ करता है एक वृक्ष है उस वृक्ष में शाखाए है उपशाखाए है पत्र है पुष्प है फल है तमाम उसके अंश हैं। ये सब अंश उस वृक्ष के दास हैं। बाहर से पृथ्वी से खुराक लेकर पानी लेकर फास्फोरस, अमोनियम पोटास लेकर ये वृक्ष के लिए दान करते रहते हैं इससे वृक्ष जीवित रहता है तो हम सब भी भगवान के नित्य दास हैं जीवेर स्वरूप हो कृष्णर नित्य दास दास भूता स्वतः सर्वे यात्मान परमात्मन दासभूत जगत्स्थावर जंगम श्रीमणस्वामी जगता पद्मपुराण सब जीव दास है चेतनस्तु द्विधा प्रो जीव आत्मे च प्रभो चेतन तत्व दो प्रकार का होता है एक जीव एक का नाम एक का नाम आत्मा आत्मा माने परमात्मा तो जीव चेतन जो है ये जीवा ब्रह्मादया प्रोता वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक शंकर विष्णु इंद्र सब के सब जीव हैं और आत्मी कस्तु जनार्दन और आत्मा या परमात्मा एक श्री कृष्ण है उस परमात्मा रूपी वृक्ष के सब अंश हैं इसलिए सब उसके दास हैं उसमें कुछ स्वांश हैं ब्रह्मादिक कुछ विभिन्न विभिन्नाश हैं हम लोग किंतु हैं सब दास पद्म पुराण किंतु अनंत जन्म बीत जाने पर भी हमको उनका वास्तविक दासत्व नहीं मिला क्योंकि हम माया के दासत्व में पड़े हुए हैं माया के किंकर हो गए हैं हमारे ऊपर माया का अधिकार हो गया है मैंने आपको बताया था ना भयं दिन 11 दो सैतीस अनाज काल से जीव भगवान से विमुख था इसलिए माया लगी थी इसलिए उस माया ने दो बिगाड़ा कर दिया एक हमारे स्वरूप को भुला दिया और एक संसार में आसक्त करा दिया ये दोनों काम माया ने किए इसलिए हम भगवान के दासत्व से वंचित हैं जब शास्त्रों वेदों को हमने पूछा हम अपना दासत्व कैसे प्राप्त करें तो उन्होंने बताया कि उस भगवान को जानकर मानकर पाकर तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो ये ज्ञान आवश्यक है अज्ञान में वास मूल कारणम अज्ञान के कारण जो माया हावी हो गई हो अज्ञान आ गया अपने आप को हम भूल गए तो फिर अपने अंशी स्वामी को कैसे याद रखते सब भूल गया सब उल्टा हो गया बेपर जाए ज्ञान हो गया इसलिए अब हमको भगवान को जानना है उनको प्राप्त करना है फिर पूछा शास्त्रों वेदों से कैसे मिलेंगे वो कैसे जाने उनको हम हमारे पास मैटर मटेरियल है माइक है प्राकृत है इंद्रियां, मन बुद्धि सब प्राकृत माइक और भगवान दिव्य है प्रमुख अंतर यही तो है हमारा भगवान से हम मायाधीन है वो मायाधीश है हम तमाम शास्त्रों वेदों में चक्कर लगाए तो सब ने एक स्वर से यही कहा भगवान को भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जानता भगवान को भगवान देख सकते हैं भगवान को भगवान जान सकते हैं और कोई मायाबद्ध जीव कैसे जानेगा प्रश्न ही नहीं अरे देखो हम आपको एक गधे की अक्ल की बात सुनाते हैं आपके कान पंच महाभूत के हैं हाँ आपकी आंख भी पंच महाभूत की है हा सब इंद्रिया पंच महाभूत की है पूरा शरीर ही लेकिन क्या बात है कि आप कान से देख नहीं सकते क्या बात है कि आप आंख से सुन नहीं सकते जब दोनों पंच महाभूत की हैं, एक मैटर से बनी है जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा हा वो बात यह है कि इस इंद्रिय में एक तत्व अधिक है इसलिए ये देखने का काम करती है आग कान सुनने का काम करता है तो क्यों जी जब कान आख का काम नहीं कर सकता तो ये सारे पंच महाभूत के सामान भगवान को कैसे ग्रहण कर सकते प्रश्न ही नहीं हम निराश हुए लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने बताया की अनंत जीवों ने भगवान को देखा है जाना है प्राप्त किया है अरे बेटा बनाया बाप बनाया सखा बनाया पति बनाया संसारियों की तरह सब संबंध हुआ होता है होगा लेकिन ये कैसे तो बताया कि वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे तो कोई भी जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है वो शक्ति वो कृपा किस पर करता है इस पर विचार किया गया विस्तार पूर्वक कि वेदों में तीन कांड हैं। इसलिए तीन मार्ग हैं और हम भी सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं तीन ही काम हम लोग भी संसार में करते हैं सत्य से कर्म चित्त से ज्ञान आनंद से प्रेम इसलिए तीन ही मार्ग हो सकते हैं कर्म मार्ग पर विचार किया गया कि श्रुति स्मृति का बताया हुआ जो विधि निषेध का कर्म है उसको कर्म या धर्म कहते हैं और उसके छह नियम हैं उनका विधिवत पालन करने से स्वर्ग मिलता है और विधि में त्रुटि हो जाए तो दंड मिलता है यजमानी पातंजल महाभाष्य कहता है कि स्वर तो वर्ण तो विथ्या प्रयुक्तो न तदर्थ महा वृत्रासुर तो मारा गया एक स्वर की त्रुटि से लेकिन अगर कोई विधिवत कर ले सतयुग वगैरह में विधिवत होता था तो उसका फल भी स्वर्ग है स्वर्ग क्या है जैसे हमारे यहां एक भिखारी और एक खरबपति बड़ा अंतर है दोनों में ना, हाँ, भिखारी भिक्षा मांग के जो मिल जाए खा लेता है फुटपाथ पर पेड़ के नीचे सोता है फटे चीठड़े लपेट लेता है और खड़ब पति अभी मैंने कल टीवी में देखा सुना एक हमारे इंडिया के महाशय ने अस्सी अरब का मकान बनवाया है अस्सी अरब करोड़ नब अस्सी अरब के मकान में एक आदमी कैसे रहेगा किस किस कमरे में रहेगा वो तो एक खाट पर सोएगा वो आदमी तो छह फुट के अंदर ही होगा और जब सो जाएगा तो उसको अस्सी अरब का ध्यान तो रहेगा नहीं जैसे फुटपाथ वाला सोता है ऐसे वो भी सोके और बेहोश हो जाएगा जागने पर सोचेगा अस्सी अरब का मकान है तो ऐसे ही हमारे इस संसार के अस्सी अरब मकान वाले से अंतर है स्वर्ग के ऐश्वर्य में बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं वहां लेकिन वो नश्वर भगवान शंकर ने तो यहां तक कहा स्वर्गा पवर्ग नरके तुल्यार्थ दर्शिना तत्वज्ञानी महापुरुष स्वर्ग और नरक और मोक्ष तीनों को बराबर मानते हैं जैसे नरक में जीव है जैसे इस मृतलोक में जीव है ऐसे स्वर्ग में है जैसे यहां काम क्रोध लोभ, मोह प्रतिक्षण हमको खा रहे हैं दुख दे रहे हैं ऐसे ही स्वर्ग में हम कां छेद भागवत बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग की कामना नहीं करता हमले, लेकिन हमारे देश में 99.9 परसेंट लोग अपने बाप के मरने पर माताजी के मरने पर पूज्य के मरने पर लिखते हैं उनका स्वर्गवास हो गया वेद कहता है जो स्वर्ग में जाता है प्रमूढ़ा घोर मूर्ख है तो क्या हमारे पूज्य पिताजी घोर मूर्ख हैं? हम ये कहना चाहते हैं। पता ही नहीं हमको स्वर्ग कहते किसको को अरे अगर वो लोग बात नहीं कह सकते तो बैकुंठ बास ही कह दो स्वर्ग बात क्यों कहते हो स्वर्ग तो इसी मृत्यु लोग से भी बदतर है क्योंकि वो चार दिन बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे की जोनियों में जाना पड़ेगा मुंडको मुंडकोपनिषद इसलिए कर्म धर्म से तो हमारा कोई लक्ष्य हल नहीं होगा दो ही लक्ष्य तो था एक कम अकल का लक्ष्य दुख निवृत्ति और एक अकलमंदु का लक्ष्य आनंद प्राप्ति ये दोनों हल नहीं होंगे फिर ज्ञान पर विचार किया गया दूसरा मार्ग यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति वाला सिद्धांत तो पहले अधिकारित्व पर विचार किया गया कि इसका अधिकारी कौन है कर्म का अधिकारी तो कितने ही आसक्त हो संसार में सब हैं, जो घोर आसक्त है वो सब कर्म के अधिकारी है लेकिन ज्ञान के अधिकारी कौन है जो पूर्ण निर्बिन्न है चार साधनों से संपन्न है उसमें पहला साधन है श्रमो माने मन पर कंट्रोल डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया कि मन पर कंट्रोल तो बड़े बड़े योगियों को जो सिद्ध योगी हैं उनको भी नहीं होता जो भगवत प्राप्ति कर लेगे, लेगा बस वही मन पर कंट्रोल करने का चैलेंज कर सकता है जब तक माया हावी है वो चाहे स्वरूपा बरी का माया हो चाहे गुणा बरी का माया हो चाहे विद्या माया हो चाहे अविद्या माया हो तब तक मन पर कंट्रोल करने की बात बकवास अगर कोई कहे नहीं जी हम कर लेंगे अच्छा चलो मान लिया इसके बाद जब वो चलेगा मार्ग में तो मैंने कल बताया कि ब्रह्मा कह रहा है कि ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर अज्ञान पहली चोटी तृप्ति सातवी भूमिका वहां पहुंचकर भी उसका पतन हो जाएगा मनुजी महाराज भी कह रहे हैं और आज के कलयुग के शंकराचार्य ने भी कहा आरूढ़ोगो पिंड धा आगे चलिए भागवत समझिए भागवत से बड़ा कोई इंपॉर्टेंट ग्रंथ विश्व में नहीं है ये आप लोग याद रख लें वेदो जितने वेद हैं जितने उपनिषद हैं और ब्रह्म सूत्र है सब का सार है सर्वोपनिषद सारा जाता भागवती कथा गरुड़ पुराण में यहां तक कहा गया है कि जितने उपनिषद और ब्रह्म सूत्र है उनका ये भावार्थ मैं लिख रहा हूं भागवत और ब्रह्म सूत्र पर बड़े बड़े भाष्य लिखे गए हैं ब्रह्म सूत्र वेदांत को कहते हैं एक पुस्तक है छोटी सी पुस्तक है आप लोग पुस्तक देखें तो हंसेंगे ये भी कोई पुस्तक है हनुमान चालीसा लगती है तो दस पन्ने की पुस्तक उसका नाम वेदांत शास्त्र सब शास्त्रों का चुरोमणि कुल 555 एक बुक में 545 सूत्र है उसमें सूत्र क्या होते हैं चार पांच शब्दों का होता है सूत्र जैसे अथा ब्रह्म जिज्ञासा हो गया एक सूत्र जन्मा जस्त हो गया एक सूत्र इक्षतेर क्षतेर ना शब्दम हो गया एक सूत्र हो गया एक सूत्र स्मृत हो गया एक सूत्र ऐसे सूत्र है साढ़े पांच सौ लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है एक अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ जगत गुरु रामानुजाचार्य ने श्रीभाष्ट्र में 228 पेज में किया है अर्थ 228 पेज में इसका अर्थ क्या है अब उस व्यक्ति को ब्रह्म के जानने की इच्छा पैदा हुई ये अर्थ है इसका अब अब माने क्या होता है अथ माने क्या होता है अतः माने क्या होता है ब्रह्म माने क्या होता है जिज्ञासा माने क्या होता है इन चारों शब्दों का अर्थ दो पेज में इसी प्रकार शंकराचार्य ने ये बड़े बड़े जगत गुरु जो हो चुके हैं पहले ढाई हजार वर्ष तक इन लोगों ने बड़ी बड़ी बुक लिखी है कृपालु को आश्चर्य है क्यों अरे गरुड़ पुराण में वेद व्यास ने कहा है अर्थोम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदापी हमने जो ब्रह्म सूत्र लिखा है उसका अर्थ हम जानते हैं आप लोग बाद में कोई भाषण मत लिखना हम जानते हैं और हम लिखे दे रहे हैं अठारह हजार अफ्लोक अठ में भागवत ग्रंथ और सबके बाद में लिखा वेदव्यास ने पहले एक लाख श्लोक का महाभारत लिखा, एक गीता लिखी ब्रह्म सूत्र लिखा अठारह पुराण लिखे छोटी सी भागवत उसमें थी फिर भी टेंशन था ध्यान दो सब लोग वेदांत वेद सुषनाते गीताया अपिक परितापवती व्यासे मुहत्य ज्ञान सागरे भागवत में कहा गया है महात्म में दूसरे अध्याय का बहत्तरवां श्लोक ये तमाम ग्रंथ लिख करके भी और टेंशन में है परेशान है सोच रहे हैं क्या बात है शांति नहीं मिल रही है इतनी बुक लिखा मैंने चार लाख श्लोक ओ ऐसा लगता है किंबा भागवता धर्म प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानम नाम तय प्रिया पहले स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीलायों का डिटेल नहीं लिखा महाभारत में थोड़ा सा है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाण प्रसन्यास इस वर्णाश्रम धर्म को बड़ा डिटेल में लिखा है महाभारत इतने में नारद जी आ गए नारद जी ने कहा भाई ब्यास जी क्या हाल है सब ठीक ठाक है ना कुछ तुम परेशान नजर आ रहे हो क्या बात है उन्होंने कहा हा प्रभु आप जान गए हम परेशान है नारद जी ने कहा भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो भगवत तुमने भगवान के यश का गुण का लीला का गान नहीं किया महाभारत वगैरह में वो करो और देखो ऐसे किताब मत लिखो फिर क्या करें पहले श्री कृष्ण भक्ति करो उनके दर्शन करो उनसे कृपा मांगो फिर लिखो तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम जदपाश्रयाम पहले स्कंद के सातवें अध्याय का चौथा श्लोक भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया फिर भागवत लिखा उस भागवत में ब्रह्मा ने कहा है जो मैंने कल बताया था कि ज्ञान की अंतिम चोटी पर जाकर फिर गिर पड़ेगा क्यों अब रीजन समझिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महाप्रलय में इसी क्रम से लीन होते हैं और सृष्टि के समय इसी क्रम से ये प्रकट होते हैं आकाश भायू, भायू से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी तो ज्ञानी पहले पृथ्वी को जीतता है फिर जल को फिर तेज को फिर वायु को फिर आकाश को इन पांचों के बाद है अहंकार फिर उसको क्रॉस करता है बस ठप अहंकार को तो भी वो समाप्त कर दिया उसने त्रिपुटी एक हो गई ज्ञाता दे ज्ञान ये तीन रहते हैं पहले ज्ञाता जीव ज्ञे निराकार ब्रह्म और ज्ञान उसका साधन ये तीनों एक हो गए शून्य अवस्था हो गई अहम चला गया अब इसके ऊपर है महान उसके ऊपर है प्रकृति माया ये दोनों रह गए इनको पार नहीं कर सका ज्ञानी तुम तो माया तो बनी हुई है पतन होगा माया को नहीं पार कर सकता ज्ञानी भगवान ने चैलेंज किया है गीता आपने पढ़ा होगा अर्जुन से कहा दैवी है मम माया दुरत्यया मामहेव एव शब्द का प्रयोग किया है मामहेव ये प्रपद्यंते माया में ताम जो केवल मेरी शरण में आएंगे बस उन्हीं की माया जाएगी अपनी साधना से कोई माया को नहीं भगा सकता ये शाम साये वो भगवान दया धनता सर्वात्मना श्रित पदों यदि निर्व्यली ते दुस्तरा मतर चया न भागवत दूसरे अस्तकंद के सातवें अध्याय का बयालीसवा श्लोक अर्थात जिस पर भगवान दया कर देंगे दया उसकी माया जा सकती है और अनंत कल्प, तपस्या करो ज्ञान करो कुछ करो माया को नहीं उत्तीर्ण कर सकते पार कर सकते तो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी छुटे न राम कृपा दिनु नाथ कह पद रूपी प्रतिज्ञा पूर्वक कर बिना भगवत कृपा के माया नहीं जाएगी तो ज्ञानी तो भगवान को मानते ही नहीं वो तो ब्रह्म का उपासक है भगवान कृपा करने वाली का नाम और ब्रह्म जो कुछ नहीं करता आ करता है शंकराचार्य ने कहा एक मजाक बताएं आप लोगों को शंकराचार्य ने कहा हे मेरे ब्रह्म उदासी सतत म गुणा संग रह तो, भवानता पर भवे जीवन गति हे मेरे ब्रह्म तुम कुछ करते तो हो नहीं तुमसे क्या कहे अरे किसी से कोई चीज कही जाए उसके कान हो सुने माने तो कहा जाए अब कोई इस तौलिया से कहे हे तौलिया तुम मेरा मुंह पहुंच दो तो लोग कहेंगे पागल है आदमी तो इसी प्रकार माना कि ब्रह्म सच्चिदानंद है लेकिन कुछ करता तो नहीं उदासीन निगुण निसंग किसी से कोई मतलब नहीं सर्व व्यापक निराकार नाम भी नहीं रूप भी नहीं तो अकस्मा यदि न नुषे स्नेह माथा तथा तुम तो मुझसे प्रेम तो करोगे नहीं अरे उदासीन कैसे प्रेम करेंगे? हा एक काम करो देखो देखो देखो देखो क्या बोल गए शंकराचार्य जब वो कुछ सुनते ही नहीं करते ही नहीं तो ये क्यों कह रहे हो ये काम कर दो कौन सा काम कर दे बसस्वस्वी मल जठरे स्मिन पुनर मेरे हृदय में आके बस जाओ बसस्व शायद शंकराचार्य भूल गए कि वेद से लेकर रामायण तक हमारे इंडिया के गधे भी जानते हैं कि भगवान हृदय में रहते हैं बसस्व क्यों कह रहे हो वो तो रहते ही है सबको मालूम है प्रेर कर रघुवंश विभूषण अरे वो तो वेदों शास्त्रों के ज्ञाता है शंकराचार्य कैसे बोल गए कि बसस्व और अगर मान लो उनके हृदय में नहीं है यह भी मान ले तो क्यों कह रहे हो बसस्व वो सुनता मानता तो है ही नहीं कुछ तुम्हारा ब्रह्म वो कैसे बसस्व बसेगा कैसे वो तो कुछ नहीं करता कुछ अगर तुमसे तुमको काम लेना है ब्रह्म से तो भगवान के शरण में जाओ श्री कृष्ण की शरण में जाओ वो करेंगे ब्रह्म कुछ नहीं करता ये समझ में आ गया उनका बाद में उनके लेकिन ये इतना लिख गए तो ब्रह्म कृपा नहीं कर सकता कुछ भी नहीं करता तो कृपा कैसे करेगा तो तो फिर माया कैसे जाएगी तो पतन होगा बच नहीं सकता तपस्वी नो दान परिद सुमला क्षेम न बिंदी बिना यदर्पण तस्मी सुभद्र श्रभसे नमो नमः दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का सत्रह श्लोक कोई भी ज्ञानी हो कर्मी हो दानी हो यशस्वी हो मनस्वी हो कोई भी हो बिना भक्ति के माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता अथात आनंद दुघम पदाम बुज हंसाश्रेर नर बिंद लोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म वन बिहता न मानिना जो तत्व हैं वो ज्ञान और कर्म किसी के चक्कर में नहीं पड़ते वो जानते हैं कि न माया निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी वो भगवान के शरण में जाते हैं ये उद्धव कह रहे हैं उद्धव उद्धव कौन थे आप लोग जानते हैं ना नाम सुना एक बात समझ लीजिए उद्धव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उद्धवअपी मनु तीसरे स्क के चौथे अध्याय का इकतीसवास लोग उद्धव मुझसे कम नहीं है भगवान के बराबर उद्धव ज्ञानी वो कह रहे हैं स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन लो ना न ज्ञानी ने स्वाथ हेतुता स्वर्गस्वापर्गस्थ मदृते प्रिय ग्यारे स्कंद के उन्नीसवे अध्याय का दूसरा श्लोक ज्ञानियों का इष्टदेव मैं मई हूं वो मेरे ही पास आना पड़ेगा उनको साधन साध्य दोनों मैं हूं ज्ञानियों का उनका स्वर्ग उनका अपवर्ग सब कुछ मुझसे ही मिलेगा उनके ब्रह्म से नहीं मिलेगा मुझको छोड़कर जो असली ज्ञानी होगा वो और कहीं प्यार नहीं करेगा अगर और कहीं करता है तो ज्ञानी नहीं फिर वही श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो भजमान भक्ति भावता उद्धव तुम और सब छोड़ो ये ज्ञान विज्ञान कर्म धर्म की पोथी केवल मेरी भक्ति करो और उद्धव ने कहा हा हम हाँ, आपकी भक्ति करते हैं और चैलेंज करते हैं माया को त्वुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दास तव मायाम जय महित उधव कह रहे हैं नाराज आपका उच्छिष्ट प्रसाद वस्त्र इत्र वगैरह भी लगाते हैं आपका उच्छिष्ट और हलुआ रसगुल्ला जो आप खाते हैं वो उच्छिष्ट भी हम खाते हैं आपके उच्छिष्ट खाने मात्र से आपसे इतना प्यार हो गया कि माया डर के भाग गई अपने आप हाँ भाग गई ग्यारहवें हस्त के छठे अध्याय का 46वां श्लोक तो ज्ञान के द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा देखिए और बारीक साइंस समझ लीजिए दो प्रकार की माया होती है एक का नाम स्वरूपा भरिका माया एक का नाम गुणा भरिका माया स्वरूपावरिका माया जिसने मुझे अपना स्वरूप भुला दिया है अपने को हम देह मानने लगे तो इस माया को तो जीत लेते हैं करोड़ों जन्म की साधना के बाद लेकिन गुणावर माया अर्थात भगवान की जो प्रकृति है शक्ति है माया दैवी हेसा गुणमयी मम माया उसको नहीं जीत सकते देखिए तीन प्रकार का आवरण होता है असत्वा पादक आवरण अभाना पादक आवरण अनानंदा पादक आवरण तो असत्व पादक आवरण तो थियोरी के ज्ञान से चला जाता है तत्व ज्ञान से और अभाना पादक आवरण ये तत्वमश हम ब्रह्मास्मि के निरंतर चिंतन से समाधि के बाद वो भी चला जाता है लेकिन अनानंदापादक आवरण बिना भगवत कृपा के नहीं जा सकता है भक्ति के द्वारा ही जाता है ये माया के तीन गुण होते हैं ना सत्य गुण रजोगुण तमोगुण तो इन तीनों गुणों की दो माया होती है एक का नाम अविद्या माया एक का नाम विद्या माया रजोगुण तमोगुण को अविद्या माया कहते हैं और सत्वगुण को विद्या माया कहते हैं तो पहले रजोगुण सत्वगुण जाता है ज्ञानियों का भक्तों का भी ये दो गुण जाते हैं सत्वगुण रह जाता है उसको कोई साधना से नहीं भगा सकता उसमें इतना आनंद मिलता है कि समाधि हो जाती है ये जो आत्मज्ञानी की समाधि होती है श्रवण मनन निध्यासन के बाद वो सत्वगुण का सुख है सत्वात संजायत ज्ञानम सात सुखमात्मोत्थम मन निष्ठम तु निर्गुण सात्विक सुख जो है वो आत्मा का होता है ये भगवान का हंस है ना बड़ा आनंद है वो मिल गया तो कोई समझेगा नहीं इसके आगे और कुछ होता है लोग यही खो जाते हैं ब्रह्मानंद नहीं पाते फिर माया दबोच लेती है उनको जो कहा है आरुढ़ परम पदम तथा तो विद्या माया नहीं जाएगी ज्ञानी हो चाहे भक्त हो किसी की भी वो भगवान की स्वरूप शक्ति आती है जब अंतकरण में जब रजोगुण तमोगुण चला जाता है तब वो आती है तब वो आकर के विद्या माया को भगाती है भगवान की शक्ति से विद्या माया जाएगी तब वो माया से मुक्त कहलाएगा निर्ग्रंथ होगा यानी ब्रह्म ज्ञान अब उसको होगा भगवत कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान होगा किसी भी साधना से नहीं होगा कोई भी ज्ञानी हो कोई भी हो प्रश्न ही नहीं पैदा होता इसीलिए परीक्षित ने कहा था मुक्ता नाम अपना नारायण परायण सुदुरुलभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपी महा मुनि अरे कोई मुक्त भी हो जाए चलो मान लिया एक सेकंड को ज्ञान के द्वारा तो करोड़ों मुक्तों में कोई एक होता है भगवान श्री कृष्ण का भक्त कोटिस्वी परीक्षित कह रहे हैं तो इस प्रकार ज्ञान के द्वारा भी न माया निवृत्ति होगी और न तो भगवत प्राप्ति होगी ये दोनों लक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे लेकिन ये हमारी स्पीच सुनकर ज्ञानी लोग कहते होंगे अपनी भक्ति के बहुत तारीफ करते हैं हमारे ज्ञान की बुराई करते हैं ऐसा नहीं है ज्ञान तो सबसे पहले हमको आवश्यक है भक्ति वाले को भी गौरांग महाप्रभु ने कहा वेदशास्त्र कहे संबंध अभिधे प्रयोजन तीन का ज्ञान आवश्यक है संबंध अभिधेय प्रयोजन उसका उत्तर एक लाइन में दिया कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन संबंध कृष्ण से हमारा क्या है ये ज्ञान सबसे पहले आवश्यक वो हमारे सर्वस्व है अंशी है हमारे स्वामी है हमारे सखा है वही हमारे हैं वही तो तुमेव सर्वम मम देव देव ये संबंध ज्ञान आवश्यक है फिर अभिधेव उनसे कैसे मिला जाएगा यह ज्ञान उससे अधिक आवश्यक है नहीं तो हमारे सारे भारत में क्या हो रहा है चारों धाम की मार्चिंग हो रही है भगवान से मिलने के लिए एक आदमी जप कर रहा है सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम एक आदमी पाठ कर रहा है गीता भागवत रामायण अक्षरों को पढ़ रहा है एक आदमी पूजा कर रहा है हाथ से अच्छा चंदन है मंत्र बोलो और जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी ये क्या हो रहा है नाटक तो फिजिकल ड्रिल है मन से आंसू बहाया कभी नहीं वो तो नहीं किया तो फिर क्या किया घास खोदा ये उपासना नहीं है तो जब तक सही सही अभिधेय का ज्ञान न होगा तो क्या लाभ होगा उससे भक्ति कैसे करेगा गलत भक्ति करेगा और कोई फल नहीं मिलेगा जीवन बीत जाएगा ओ, पचास बार सौ बार गोवर्धन की परिक्रमा किया अयोध्या की परिक्रमा किया ब्रिज की चौरासी कोष की परिक्रमा किया और मन संसार में रखे रसगुल्ला खाते गए ग द्वेश में पड़ते रहे और परिक्रमा भी करते रहे इससे क्या होगा इसलिए अभिधेय भी सही सही उसका ज्ञान और प्रयोजन भी नहीं तो संसारी सामान मांग रहे हैं भगवान से हे जा रहे वैष्णो देवी हे जा रहे तिरुपति मंदिर हे जा रहे क्या वहां गए क्या किया हमने उनसे मांगा हमें बेटा हो जाए हमें बाप हो जाए कामना लेके ले हम लोग घूम रहे हैं उपासना का स्वांग रचते हैं इसलिए प्रयोजन भी मालूम होना चाहिए कि दिव्य प्रेम मिलाए उस प्रेम से श्याम सुंदर की सेवा करेंगे उनका सुख चाहेंगे ये सब तत्व ज्ञान किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा कंपल्सरी है इस ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी लेकिन जीव ही ब्रह्म है इस अज्ञान से तो भक्त रही सही भक्ति भी खत्म हो जाएगी और बारीक बातें हैं ज्ञान भक्ति की वो कल से प्रारंभ होंगी बोलिए लाडली लाल की